न मंत्राण जामीता अस्ती है पूरा मंत्रोक्त अर्थ पुनराह अन्यद मनुष्य जब यो इस मंत्र के द्वारा जो कहा गया अर्थ उसको ही दूसरे मंत्र के द्वारा भी कहते हैं दूसरे मंत्र कहते हैं मंत्राण जामिता जामिता का अर्थ क्या आलस्य मंत्र में आलस्य का अर्थ मंत्र द्रष्टा मंत्र दृष्टा मंत्रोपदेषा में आलस्य नहीं तदति तजती तद्दू तद्विके तदंतर से सर्व तर बाह्यत तदात्मत यजति तजति एजती यज कंपनी चलती सोपाधिकूपेणत नजति तूरे तद अंति के ऊका दूर में है और पास में भी है दूर से दूरा सुदूरे दूर से भी है दूर अज्ञानी के लिए जितने दूर जाने पर वो प्राप्त नहीं होगा इसलिए दूर और जितने पदार्थ तो दूर उससे भी दूर व्यापक होने से और अंति अभी पास में भी है अपने स्वरूप है अस्य सर्वस्य, अस्य सर्वस्य अश अंत सर्व के अंदर है तद से सर्वस्व बाह्य तथा भी सबके बाहर भी है तत्क आत्मतत्वम य प्रकृतम् आत्मतत्व जो पूरा मंत्र में कहा गया तद एजति का चलति तदेव च नईजती सत्वन चलती स्वतः स्वरूपतः चलन वर्जित है निष्क्रिय उपाधि को लेकर के उपाधि के चलने से चलती जैसे प्रयोग होता है सतो अचलमेव त चलती व्यर्थ चलते और न चलते दोनों कैसे होगा ऐसे स्वतः अचल होता हुआ चलती वो चलता जैसे लगता है जोर से गाड़ी में चलते समय लगता, लगता है पेड़ दौड़ते हैं चलता जैसे लगता है स्वतः निश्चल नहीं तो दोनों मुख्य अर्थ करेंगे तो विरुद्ध होता है चलता और नहीं चलता है स्वरूप तो अचल है औपाधिक रूप में चलन दिखता है किंच तद सतेरा पे वर्षकोटिशतर सते अभी अप्राप्यता अभीदुषाप्य तो दूर दूर इव दूर में जैसे वर्षकोटिशत वर्षाण कॉटिशत सको एक सौकट सो सो कोटि जितने जो होने नहीं पुरा आर अज्ञानी के लिए जितने दूर जाए तो प्राप्त अप्राप्य है ज्ञान होने पर तो अपने स्वरूप नित्य प्राप्त है ज्ञान के बिना जितने जुड़ जाए प्राप्त नहीं हो सकता है इसलिए दूर इव दूर में जैसे वस्तु अत्यंत बहुत दूर में प्राप्त नहीं प्राप्ति के योग्य नहीं इसी प्रकार दूर इव दूर में जैसे तद उन्तिक अंतिकेति, उन्तिक चेदब तदवंतिक तद अंतिक पास में भी है तदवंतिक समीपे अत्यंतमेव समीप अत्यंत समीप विदुषा आत्मत्वात् क्योंकि अपने स्वरूपे आत्मा तो सबका ही है तो विदुषा आत्मत्वात् क्या आत्मत्वन ज्ञातत्वात् आत्मत्वन ज्ञात होने से अहम अस्मी ऐसे ज्ञान होने से अत्यंत समीप ही है न केवलम दूरे है अंतिके केवल दूर में नहीं अंतिम में केवल दूर में अंतिके में इतने नहीं सर्वस्य तदंतर तदंतर अभ्यन्तरे अस्य सर्वस्य अवके अंदर मेह य आत्मा सर्वांतर सर्वांर श्रुते बृहदार निम्ते हजो आत्मा जगतो नाम यदा ब्रह्म अच्छे जगत नामूपक्रियात्मक अंदर है सारे जगत के नाम रूप कर्मात्मक जितने सब कुछ सबके अंदर ही तद, असे सर्वस्या। तद, असे सर्वस्या। तद से तद सर्वस्या तदंतर से बाह्यत, तदु अपि बाह्य से बाह्यत, सब के बाहर ही व्यापकवाद क्योंकि व्यापक है, ही है आकाशवत निरति से सूक्ष्मत्वाद अंत आकाश के समान अत्यंत सूक्ष्म निरति से सूक्ष्मत्वाद अत्यंत उससे बढ़कर कोई सूक्ष्म नहीं सबसे तो होने से सब के अंदर है टीका में व्यापित बाह्य तो व्यापक होने के कारण बाह्य में है निरत से सूक्ष्मता अंत अत्यंत सुख सूक्ष्म होने से अंदर अंदर भी है अस् तभी निरंतर एक निरंतर न नहीं होना चाहिए क्योंकि बाहर भी है अंदर तो है बाहर हो कोई बात नहीं अंदर भी है किंतु व्यवधान नहीं अव्यवहित होकर के निरंतर अंदर व्यवधान रहित होकर के व्यापक होने उनसे बाह्य तो बाह्यत्वादिना तो धर्म सती व्यापक से बाह्य तो धर्म रहेगा और वो सूक्ष्म तो रहेगा निरंतर अंदर ही तो एक रस एक रस एक रूपा नहीं होना चाहिए इसे माना मानाफवाद क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है सूक्ष्म तो कहीं व्यापक लेकर बाहर है कहीं सूक्ष्म अंदर है किंतु नाना रस हो जाएगा नाना प्रकार कहीं बाहर कहीं अंदर कहीं बड़ा कहीं छोटा ये हो जाएगा इत आशं प्रज्ञान घन एव भाष्य में कहा प्रज्ञान घन एव इति शासनाथ प्रज्ञान घन एव प्रकृष्ठ ज्ञान प्रज्ञान शुद्ध ज्ञान का घन है घन कौन से ठोस और कोई बीच में कुछ नहीं अलग उसे भिन्न कुछ नहीं प्रज्ञान घन एव स ब्रह्मे वम ब्रह्म ही सब कुछ है उसे बिना कुछ भी नहीं सर्वं खलु इदम ब्रह्म ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं प्रज्ञान घन एव बीच में कोई व्यवधान भी नहीं इति शासनाथ उपदेश श्रुति में किया गया वृहदारण्य में इसलिए निरंतरम च अंतर्व्यवधान रहित सर्वव्यापक है अंदर बाहर मध्य सब उत्तरव्यापक है एक रसई एक रुपए है वो नाना रूप नहीं सर्व व्यापक एक शुद्ध तत्व तो है चिन्मात्र ज्ञान रूप है सारे पदार्थ अध्यस्त होने के कारण आत्मा में सर्व व्यापक कहा जाता है सारे पदार्थ आरपित तो अध्यस्त मिथ्या तो निश्चय हो जाएगा सर्व पदार्थ नहीं तो सर्व सर्वव्यापक शब्द भी कहाँ प्रयोग किया जाएगा सर्व पदार्थ दिखता है तो सर्वत्र एक आ जाता है सारे पदार्थ उसमें आरोपित है तो चिन्ह मात्र ज्ञान शत्रु तो कुछ भी नहीं है उक्त आत्मज्ञान से फलम विधि निषेधातीत जीवन उक्त स्वरूपेण अवस्थान मतिया यह जो आत्मा कहा गया अद्वितीय है प्रज्ञान घन समान प्रत्येक अभिनन्न सबके आत्मस्वरूप है सब आत्म उसका ज्ञान का फल ज्ञान होने के बाद ज्ञान होते ही जीते जी मुक्त हो जाता है ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है अज्ञान कृत बंधन नहीं रहता है तो मुक्त हो गया जीते जी मुक्त जीवन रहता है जब तक प्रारब्ध रहेगा तब तक शरीर रहेगा तो, रहे तो, तो, तो, रहे तो जीते जी मुक्त हो गया ज्ञान होने से अज्ञान अज्ञानष्ट हो गया तो मुक्त हो गया किंतु प्रारब्ध जब तो शरीर रहता है तो उसको कहते जीवन मुक्त तस्तावध एव चिरम या वन विमोक्षे अतः संपत्ति से में कहा जब प्रार्थ कर्म समाप्त हो जाता है तो उसको कहते विधेय कैवल्य विदेह हो गया कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करता है विधेय मुक्ति तो आत्मज्ञान का फल जीवन मुक्त स्वरूप अवस्थानम जीवन मुक्त जीवन मुक्ति जिसमें है वो जीवन मुक्त जिते जी मुक्त ज्ञानी तदस्वरूपेण अवस्थानम वह जो जीवनमुक्त स्वरूप है वो विधि निषेधातीत उसमें कोई विधि निषेध कुछ नहीं द्वेत को जो देखता है अपने से भिन्न कुछ है तो अपने में कर्तृत्व आरभ करता है क्रियाकारक का फल वेद है तो उसके लिए विधि अथवा निषेध है एक अद्वित आत्म तत्व तो अहम उससे भिन्न कुछ भी नहीं है उसके लिए वेद वाक्य उपदेश कर्तव्य अकर्तव्य विधि निषेध कुछ अलग है ही नहीं जब तक तो भेद बुद्धि है अज्ञान है तो विधि निषेध भी है जब ज्ञान हो जाता है यद्यपि शरीर अज्ञानी की दृष्टि से दिखता है ज्ञानी नहीं मानता मेरा शरीर मेरा प्रार्ध ऐसा नहीं प्रारब्ध शरीर का ज्ञानी अपन को निष्क्रिय और व्यापक आत्मतत्व तो मानता है असंग है उसके साथ किसी शरीर का कोई संबंध नहीं है ज्ञानी अपना शरीर प्रारब्ध ये कुछ नहीं मानता है एक आत्मतत्व से भिन्न कुछ भी नहीं है कुछ नहीं होने से उसके लिए विधि निषेध कुछ नहीं है विधि निषेध आदित्य जीवन में तस्वरूप न अवस्थानम ऐसे ज्ञान जिसके हो जाए अहम अस्में परम ब्रह्म शुद्ध स्वरूप है अरे मत्तः कुछ भेद नहीं है तो विधि निषेध आती तो हो जाता है और कुछ नहीं साक्षात्कार के बिना अपने में ज्ञानित्व आरप करके उसमें कहते हमारे लिए कोई विधि निष्ठ नहीं है फिर स्वेच्छाचार करते हैं वो अलग है भ्रांति से भ्रांति कहें के आरप करके भ्रांति जितने को ज्ञान होता है उससे अधिक लोगों को भ्रांति होती है भ्रांति हो जाए तो भ्रम की निवृत्ति हो सकती है कुछ लोग को भ्रांति नहीं समझते ज्ञान नहीं हुआ किंतु दूसरे सामने आरोप करके दिखाते हमको ज्ञान हो गया तो वो भी बहुत अधिक उनको है ब्रह्म बंधु जो अपने में ज्ञानित्व का आरोप करके मिथ्या आचरण करता है वो कोई उदाहरण के लिए नहीं उसको ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं किंतु वास्तव जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है उसके लिए कोई कर्तव्य अकर्तव्य भिन्न हानि लाभ सुख दुख निंदा स्तुति कुछ अलग ही नहीं और शरीर रहता है शरीर के द्वारा जब तक तो प्रार्थे तब तो तक तो शरीर में भोजन करेगा चलता फिरता उपदेश करता है शरीर से व्यवहार होगा किंतु देहादि धर्म को ज्ञानी अपने में नहीं आरप करता है अन्य दृष्टि से शरीर व्यवहार है ज्ञानी तो दृष्टि से निष्क्रियात्म तत्व तो तो हम निश्चय हो गया अब मैं नित्य मुक्त हूँ ऐसा निश्चय है ये नहीं कि पहले बंधन था अभी ज्ञान होने से मुक्त हो गया अभी मैं जीवन मुक्त हूँ प्रार्ध के बाद विधेय मुक्ति को प्राप्त करूँगा ये सब कुछ नहीं एक आत्मतत्व परम ब्रह्म निश्चय हो गया तो उसमें वो जीवन मुक्त रूप से रहता है ये ज्ञान का फल यस्त सर्वाणी भूता ने आत्मनेवा पश्यति सर्वभूत शुचात्मा तत् य तो सर्वाणी भूतानी आत्मनि एव अनुपश्यति सारे भूत को आत्मा में ही दिखता है आत्मा में दिखता है का अर्थ आत्मा नीचे ऊपर सब भूत ऐसे अर्थ नहीं आत्मा में ही दिखता आत्मा से भिन्न कुछ नहीं दिखता है सारे भूत आत्मा को आत्मा में ही सब कुछ दिखता है जैसे रज्ज्वाम सर्प रज्ज्वाम सर्प सुख इदम रजतमिति ज्ञान भ्रमज्ञान के लिए दिया तर्क संग्रह यथा सुक्तो रजत मिद मिति सुक्ति में रजतमितो ज्ञान तो सुक्ति नीचे रहेगा उपरजत रहिया या नीचे रजत ऊपर सुक्ति है, रजत में तो सुक्तो विषय रजत मिति ज्ञान सुक्ति विषय सप्तमी सुक्ति को रजत तो जो समझता है ऐसे रज्वान सर्प का तो रज को सर्प समझा रज्जवान सर्प सप्तमी अधिकरण अर्थ नहीं है रज्जू ही सर्प है रज्जू को सर्प समाता है सारे भूतों का आत्मा में दिखता है आत्मा ही सब कुछ है आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है इसे रज्जु में सर्प देखता है सारे भूतों का आत्मा में सारे भूत आत्मा है आत्मा से अलग नहीं सर्प रज्जु से भिन्न है ही नहीं इसी प्रकार सारे भूत जो दिखते हैं आत्मा ही है आत्मा से भिन्न नहीं है जैसे सर्प रज्जु से भिन्न है ही नहीं इसी प्रकार सारे भूत आत्मा से भिन्न कोई ही नहीं आत्मनि एव आत्मा ही देखता आत्मा से भिन्न कुछ नहीं आत्मनि एव अनुपशति अनुका था पश्चात पश्चात कहा था आचार्य उपदेश के पश्चात शास्त्राचार्य उपदेश से ही ज्ञान होता है उसके द्वारा दिखता है और सार्वभूत सुच आत्मान सारे भूत आत्मा में देखता है आत्मा को कहाँ देखेगा सर्वभूतेषु च आत्मान सारे भूत में स्वयं में सारे भूत में आत्मा कहा था सारे भूत में आत्मा आश्रित तो है नहीं सारे भूतों को आत्मा ही समता है अहम अस्मी सर्वभूतेश च आत्मान अहम अस्मी सर्वभूत जहाँ देखता अहम अस्मी सारे भूत में आत्मा कोई सारे भूत विषय में आत्मा ही देखता आत्मा ही हूँ और कुछ नहीं तत्व न बीजगुप्सते बीजगुप्पा घृणा है गोपेय निंदायाम स्थान प्रति होता है घृणा नहीं करता है घृणा अपने से भिन्न दुष्ट में होता है होती है अपने से भिन्न कुछ नहीं दिखता है कहीं दोष नहीं दिखता है तो घृणा भी नहीं करता है यस्तु यह परिव्राट मुमुक्ष यस्तु कहकर जो इसे दिखता है वही है मुमुक्ष ही है तेन तैक तेन भूंजी माँ गृधकृषि धनम कह करके त्याग का विधान किया वो सन्यास एषणांतर सन्यास इसलिए परिव्राट सर्वम परित्यज्य व्रजती थी परिव्राट सन्यास संन्यास छोड़ करके जाता है परिव्र सन्यासी वही ममुष है वही साक्षात्कार कर सकता है कुछ वासना मन में थोड़ी सी करे करे ज्ञान नहीं होगा पूरा ऐसणा का त्याग कुछ नहीं चाहिए केवल साक्षात्कार करना है ये होने पर ही ज्ञान होता है कभी भी किसको ज्ञान होगा तभी संपूर्ण ऐसना का त्याग करने पर ही होगा ऐसना त्याग के ना छिपा कर कोई रखे ग्रंथ तो, कंठस्थ तो कर लेगा व्याख्यान भी कर सकता है कथा भी कर सकता है सब कुछ संभव है किंतु साक्षात्न नहीं होगा इसलिए सत्य व आत्मतत्व है उसे बिना सो मिथ्या है मिथ्या में सत्य तो बुद्धि करके प्राप्त करना चाहता है तो सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकता सत्य वस्तु तो नित्य प्राप्त है मिथ्या में सत्य तो बुद्धि करने से वो सत्य वस्तु प्राप्त होने पर भी अप्राप्त जैसे इसलिए मिथ्या वस्तु के ऐसा मिथ्या वस्तु विषय के ऐसा आत्मा भिन्न जित नानात्म सब के ऐसा इच्छा का त्याग और शरीर की स्थिति प्रारब्ध के अनुसार होती है उसके लिए इच्छा की आवश्यकता नहीं बाकी कुछ नहीं चाहिए तब तो ज्ञान होता है तो परिव्रत मुमुक्षु ही आत्मनिर्वाणप यस्तु भूतानि यह कौन देख सकता है जो परिव्रट मुमुक्षु मोक्षों में भूयाति ते इच्छा मुमुक्षम मोक्ष प्राप्ति की दृढ़ इच्छा वाला सब वे स्नान त्याग करने पर सर्वाणी भूतानि आत्मनिर्वाण पश्यति सर्वाणी भूत शब्द से लिया अव्यक्तादीन स्थावरांता नहीं अभ्यक्त से लेकर के स्थापर तीन घास वृक्ष तक सब तो भव भूत शब्द से कैसे भवि भूता का प्रतीय भूता घटो भवती घटो अस्ति कहते अस्ति जो कहते घट अस्थि सद्रूप से प्रतीत तो होता है तो अस्ति कहते तो प्रति सत्य प्रत्यंतित भूतानी सदरूप से जो प्रतीत होते हैं ज्ञात होते हैं, उनको भूत सब्द कहा इसलिए भगवंती का उत्पद्यंत ही सार्थ नहीं सत्य ने प्रत्यंत कहन से जो सत्य से भिन्न मिथ्या भी रज में सर्प भी सदरूप से प्रतीत होता है इसी प्रकार ब्रह्म से भिन्न जितने ये सब पदार्थ सत्य न सब हो गया भूत अभ्यतमाया से लेकर के सब भूत है सबका है भवंती स्थावरांता नहीं आत्मनिवार पश्यति आत्मा में ही देखता है क्या तो आत्मव्यता नहीं न पश्यती त्यर्थ आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भूतल में जैसे घट रहता है ऐसे आत्मा में भिन्न रूप से रहता है ऐसा नहीं भूतल में घट रहता है भूतल अलग घट अलग इसी प्रकार सारे भूत आत्मा में रहते हैं ऐसा नहीं है तो यहाँ यस्वाणी सर्वानि भूतानि आत्मीवाभूत बिजा बीजानत सारे भूत आत्मा ही हो जाता है आगे कहा इसलिए सप्तमीया सर्वूता ने आत्मा विन्न दिखता है सारे भूतों का आत्मा से अभिन्न दिखता है अर्थात आत्मव्यता न, न पश्यति आत्मा से भिन्न नहीं दिखता है यह अभिप्राय हुआ सर्वूतेशु च आत्मा न, सर्वभूत से जो तेव सारे भूत अभ्यु ते के स्थापर तक जितने दिखते हैं तो उसमें आत्मा को भी दिखता है तेसापि भूतानाम स्व आत्मान आत्मत्वना सारे भूत के आत्मा में हूँ तेसापि भूतानाम अपने को आत्मान आत्मत्वे न स्व हम आत्मा, आत्मा सारे भूत के आत्मा जैसे अपने शरीर में मैं इस शरीर का आत्मा शरीर में आत्मा कह करके कार्यकाराते शरीर कार्य करण इंद्रिय शरीर समुदे इंद्रिय समुदाय का मैं आत्मा मैं ही आत्मा जानने वाला हूँ केवल एक शरीर का नहीं सारे शरीर का आत्मा मैं ही हूँ क्योंकि आत्मा तो, तो व्यापक तत्व है सिद्ध रूप है बिंब रूप चेतन आकाश के समान सौ के अंदर बाहर एक ही है शरीर भेद से आत्मा भिन्न भिन्न जीव भिन्न भिन्न से प्रतीत होते हैं सब घड़ा में जल रखेंगे तो जल में चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है आकाश का प्रतिबिंब दिखता है इसी प्रकार सारे शरीर में अंतकर्ण है अंतकर्ण में चेतन का प्रतिबिंब चेतन जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब दिखता है मुख नहीं है मुखाभाष मुखबध आभासते मुख जैसे लगता है हे मुख तो ग्रीवा कंठ हे दर्पण में नहीं है इसी प्रकार सारे घड़े में चंद्र का प्रतिम्ब दिखता है चंद्र जैसे लगता है चंद्र आभास चंद्र तो ऊपर एक है आकाश भी दिखता है जल में प्रतिंब वो आकाश का आभाष जो आकाश वास्तविक वो दिखता नहीं है जल में जो प्रतिम्ब दिखता है वो आकाश जैसे लगता है इसी प्रकार सारे शरीर में अंतकण है दर्पण स्थान पर जल स्थान पर जिसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है चेतन का प्रतिम्ब कहते चीदा भाष उसको कहते चेतन नहीं शुद्ध चेतन सर्वव्यापक है पत्थर में भी है दीवाल में भी है वो दिखता नहीं है जिस प्रकार आकाश घड़ा में जल भरने पर शुद्ध आकाश है आकाश कोई बाहर नहीं जाता व्यापक सर्वत्र है फिर भी वो दिखता नहीं है हाँ जल में जो आकाश का प्रतिंब दिखता है उसको आकाश समझ करके बच्चा कहता है जल घड़ा में आकाश है प्रतिम्ब आकाश को आकाश समझता है वास्तव आकाश को नहीं समझ पाता दिखता नहीं है इसी प्रकार वास्तव चेतना पत्थर में भी जड़ में भी मृत शरीर में सर्वत्र है शून्य स्थान में भी है वो दिखता नहीं है और सबके शरीर में अंतकर्ण में चिदाभास दिखता है उसको चेतन कहते हैं शुद्ध चेतन को नहीं चिदाभास जो प्रतिबिंब रूप है उसको चेतन कह करके व्यवहार करते हैं तो बहुत मनुष्य पशु पक्षी आदि बहुत जीव बहुत आत्मा ऐसा व्यवहार होता है शरीर अलग अलग है सबके शरीर में भिन्न भिन्न है और सब में प्रतिबिंब चेतन का चीदावास जैसे सारे घड़े में जल रखने पर सब जल में आकाश का चंद्र का प्रतिम्ब दिखता है एक ही चंद्र होने पर अनेक घड़े में क्या अनेक प्रतिबंब हो सकता अनेक प्रतिबिंब हो सकता हैं चंद्र एक हो तो जो अनेक प्रतिबिंब होते हैं तो आकाश में मुझसे चंद्र एक होगा रहेगा या टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा अनेक सब घड़े में आ जाएंगे तो ऊपर चंद्र रहेगा एक ही बिंब रूप चेतन है सबके शरीर में अंतकर्ण में उन उसका प्रतिबिंब होता है तो शरीर को क्या मानना घड़ा के समान ही अपना शरीर दूसरे शरीर हो घड़े ही उसमें जालक के स्थान पर दर्पण के स्थान पर है अंतकर्ण और उसमें चेतन का प्रतिबिंब होता है चेतन है कहाँ चंद्र तो ऊपर है आकाश कहाँ है ऊपर है घड़ा के अंदर है घड़े के नीचे आकाश सर्वव्यापक है इसी प्रकार चेतन आत्मा सर्वव्यापक है, है। सर्वव्यापक होने से बिंब रूप चेतन आत्मा सर्वत्र है उनसे सारे अंतकर्ण में चेतन का प्रतिबिंब जिसको कहते चिदाभाष चेतन जैसे लगता है चेत बद आभाषते बातों चेतन नहीं है वो चिदाभास को चेतन समझ करके सब हम कहते जीव जिसमें चिदाभास दिखता है उसको कहते जीव पत्थर में दीवाल में चिदाभास नहीं दिखता है अंतकर्ण नहीं होने से उसको कहते जड़ शुद्ध चेतन पत्थर में दीवाल में भी है है न पत्थर में है कोई मर जाता है तो उसके सारे में शुद्ध चेतन रहेगा हाँ शुद्ध चेतन सर्वव्यापक है उसको लेकर के जीव नहीं कहते चिदाभाष को लेकर जीव कहते हैं वो चिदाभा से सारे अनेक सारे में अनेक आत्मा जैसे लगता है तो सारे शरीर में एक ही आत्मा बिंब रूप चेतन है प्रतिबिंब नाना होने पर भी सर्वभूतेश च तेव च आत्मा न सारे भूते में आत्मा एक ही तत्व आत्मा है सबके अंदर बाहर व्याप्त है तेम भूतानम स्वम आत्मानम आत्मत्वे न जिस प्रकार ये देह कार्यक्रण संगात आत्मा में ही हूँ सारे शरीर में जो आत्मा सबका आत्मा में ही हूँ मैं सब तो कहाती शरीर को नहीं लेना ये मेरा शरीर है ये शरीर का मैं आत्मा हूँ मेरे में शरीर मेरा शरीर इसे व्यवहार करते इसी का सब शरीर में मैं आत्मा हूँ मैं ही हूँ सब शरीर के अंदर बाहर यही से निश्चय ज्ञान जब ज्ञान हो जाता है देह में अहम बुद्धि रहने पर ज्ञान नहीं होगा देह में अहम बुद्धि नहीं शुद्ध चिद रूप चेतन में हूँ वो चेतना एक ही है सब के अंदर बाहर वेद प्रतिबिंब में है आपके सामने दर्पण दस बीस रखो सब दर्पण प्रतिम्ब दिखेगा किन्तु मुकत एक ही है दर्पण अनेक में प्रतिंब अनेक है दर्पण को हिलाएंगे तो प्रतिम्ब हिलेगा बहुत घड़ा में जल है चंद्र आकाश का प्रतिंब दिखता है और घड़े में छेद होगा जल चले जाएगा तो प्रतिम्ब नहीं दिखेगा एक घड़े में छेद हो जाएगा तो अन्य अन्य घड़े में पानी रहेगा छेद होने के बाद छेद होने के बाद रहेगा किसमें रहेगा दूसरे घड़े में रहेगा एक घड़ा नष्ट हो जाएगा तो अन्य घड़े रहेगा हाँ एक घड़ा को हिलाएंगे तो सब घड़े में प्रतिंब हिलेगा नहीं हिलेगा इसी प्रकार कहते एक ही यदि आत्मा है एक मर गया तो, तो सब मर जाए एक हंसते तो सब हसे एक भोजन खिला तो सब का पेट भर जाए क्यों सब लोग खाते हो एक खाओ और सबका सबका पेट भर जाए एक अद्वित आत्मा तो है तो एक घड़ा में जल भर जाएगा तो सब घड़ा में जल भर जाता है एक घड़ा नष्ट हो गया तो सब घड़ा नष्ट होगा तो एक मन में सब एक सर्व नष्ट हो गया तो सब शरीर क्यों नष्ट होगा आत्मा तो नष्ट नहीं होता है आत्मा यदि एक नष्ट हो जाता तो सब शरीर में आत्मा नष्ट हो जाए आत्मा का नाश नहीं होता शरीर नष्ट हो गया घड़ा को तोड़ देंगे दस बीस पचास घड़े को तोड़ देंगे तो आकाश में चंद्र दिखेगा ए घड़ा को जितने घड़ा तोड़ेंगे उसी घड़े में प्रतिम्ब नहीं दिखेगा बिंब रूप चंद्र रहेगा और अन्य घड़े में चंद्र दिखेगा दिखेगा इसको समझ करके एक ही आत्मतत्व तो तो सब के अंदर बाहर है और शरीर में अलग अलग चिदाभास दिखता है उसको आत्मा मान करके जीव आने की कल्पना करते हैं और जीव तो जीव प्राण धारण जीव प्राण धारण करने वाला अलग है वस्तु तो उसका स्वरूप तो चिद्रूप आत्मा ब्रह्म एक ही है इसे सारे भूत में सारे भूत का आत्मा मैं ही हूँ ज्ञानी इसे दिखता है जो ज्ञान हो जाता है आत्मस्वरूप ये देह को नहीं देह के अंदर बाहर व्यापक एक तत्व है सारे भूत मेरे में है और मैं सर्वत्र हूँ सबके सर्य में मैं हूँ सर्वभूत से जो आत्मान पश्यति अनुपच्यति सारे भूते में अपने को देखता है तो सारे भूतों को अहम अस्मी मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है प्रथम वाक्य में आत्मा में सब देखता है आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है सारा भूते में आत्मा का तो सारा भूत जो है नहीं है किंतु अहम अश्मी एक ही आत्मा तत्व तो दोनों वाक्य के द्वारा यही मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं जो दिखता है सर्वत्र अहम अस्मी मेरे से भिन्न कुछ नहीं है राज्य में सर्प दिखता है स्फटिक लाल वनस्फटिके में लाली में जपा कुसुम होने पर अगर मालूम हो गया स्फटिक में लाल दिखता है यह पुष्प का रूप दिखता है ज्ञान होने के बाद भी स्फटिका में लाली में दिखेगी ऐसे दिखने पर भी निश्चय हो गया स्फटिका लाल नहीं है इसी प्रकार ये सब अनेक शरीर दिखने पर भी निश्चय हो जाता है बिंबरूपचेतन एक है अनेक नहीं है शर्ण में चिदाभाष दिखिता है वास्तव चेतन नहीं है वास्तव चेतन तो जड़ चेतन सर्वत्र है इसी प्रकार सारे देह में एक ही चेतन है जैसे एक ही आकाश के अंदर बाहर है सार यथा से देह से देव है सर्वभूत चात्मा का सुव आत्मा सारे भूत तेसुखात अभ्युक्त लेकर स्थावर स्थावर स्थिर रहने वाला पेड़ पौधा तीर्ण घासी भी तेषापूता स्वम आत्मा आत्म थे अपने स्वक आत्मरूप से देखता है अहमस्मी सारे भूतक आत्मा यहाँ देहत आत्मा अहम देह अर्थकार्यक का संघात ये देह कथन भाष्य किसोक सूत्रार्थो यत्र सूत्राथो वर्ण्यक्य सूत्रासारिस्वदा च वर्ण्य भाष्य भाष्य विदो विदु सूत्राथों का ही मंत्रा आता है मंत्राथो वर्ण्यक्य मंत्रुसारिस्वदान च वर्ण्य भाष्य भाष्य विदो विदु भाष्य को जानने वाले इसको भाष्य कहते हैं मंत्र के अर्थों को कहते हैं तथा सूत्र के अर्थों को ये उपनिषद तो मंत्र की व्याख्या है भाष्य और सूत्र है ब्रह्म सूत्र भाष्य अष्टाध्यायी सूत्र न्याय सूत्र सूत्र की व्याख्या है भाष्य सूत्रार्थ बन्य थे अथवा मंत्रार्थ बन्य थे ये द्वारा वाक्य ही वाक्य के द्वारा अब वाक्य कैसे होना चाहिए मंत्रानुसार भी सूत्रानुसार भी मंत्र के अनुसार चलने वाले सूत्र को अनुसरण करने वाले सूत्र में मंत्र में जैसे कहा गया उसे अर्थ को स्पष्ट करने वाले वाक्य के द्वारा जहाँ सूत्र का अर्थ मंत्र का अर्थ कथन किया जाता है और स्वपधानिच बन्यंत उसमें कुछ एक पद अपने कहा उसका भी व्याख्या नहीं स्वपदानिच अन्यंते भाष्य भास्य भाष्य विद विध हो भाष्य विद हो भाष्य को जानने वाले इसको भाष्य इसे जानते हैं कहते हैं ये यथाश्य देह से कहकर के देह की व्याख्या है कार्यकोण संघातः सपद है देह मंत्र में देह शब्द नहीं है सार्वभूत से आत्मा की व्याख्या करते समय सारे के जिस प्रकार से देह का देह का अर्थ कार्यकोण संघातः सपद है देह की व्याख्या है ये भाष्य में विशेष आत्मा अहम मैं ही हूँ अहम शब्द से देह को लेकर नहीं अज्ञान तो हम कहते समय नकश से सीखा तो इसको ले लेता है सारे भूत में आत्मा को देखता है तो नहीं मेरा शरीर सबके शरीर में आत्मा तो शरीर से भिन्न तो भी अहम सारे भूत में हूँ कार्थ क्या है कोई कहते सारा सर्वत्र परमात्मा है श्री कृष्ण है तो क्या करते पेड़ में शाखा में श्री कृष्ण का रूप है दीवाल में पत्थर में सौ श्री कृष्ण इतने छोटा छोटा श्री कृष्ण बना करके सर्वत्र श्री कृष्ण है कार्थ पत्थर में छोटा श्री कृष्ण है शाखा में बड़ा श्री कृष्ण है और पत्थर में और थोड़ा बड़ा है दीवार में बड़ा है छोटा बड़ा ऐसे ही सर्वत्र श्री कृष्ण छोटे बड़े होकर के है सर्वत्र परमात्मा है तो साकार होकर के नहीं पत्थर में यदि इतने छोटा रह गया तो कुछ शांत से बाकी बच जाएगा शाखा में श्री कृष्ण बड़े इतने बड़ा रहेगा इधर उधर आ जाएगा बड़े पत्थर में श्री कृष्ण मूर्ति बना दिया चित्र बना दिया बाकी थान कहीं चित्र दिखा होगा सर्वत्र परमात्मा है तो सब पत्थ में श्री कृष्ण के चित्र है शाखा में श्री कृष्ण चित्र है मूल में एक बड़ा कृष्ण है पत्थर में कृष्ण है गाय में कृष्ण है तो वो श्री कृष्ण तने तने परिचिन रूप सर्वत है क्या सर्वत्र परमात्मा तभी तो है अंदर बाहर पूरा व्यापक मया ततम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति अव्यक्त रूप से सर्वत रहे हाँ समझाने के लिए सर्वत्र बुद्धि सोचने के लिए चित्र करके दिखा देते समझ लो वहाँ भी परिच्छन होकर इसे रूप बनाएंगे तो सर्वत्र कहाँ हुआ वो शाखा में इतने कृष्ण बनाए तो इधर उधर खाली रह गया सर्वत्र कैसे होगा हो सर्वत्र अव्युत होकर व्यापक रूप से ही सर्वव्यापक है इसलिए सारे सर्वत्र अहम अहम कहते शरीर नहीं सर्वत्र श्रीकृष्ण कहते कृष्ण परिचन्न रूप सर्वत्र नहीं श्रीकृष्ण का जो लक्ष्यार्थ तत्व शुद्ध चेतन सर्वत्र सब कुछ है इसी प्रकार आत्मा अहम अहम शब्द का अर्थ कहते सर्व प्रत्यय साखी भूत अहम शब्द का क्या अर्थ अहम शब्द का अर्थ है शरीर इंद्रदि नहीं है जो बुद्धि का साक्षी है अंतकरण में जो प्रत्यय होता है वृत्ति होती है उसको सब को जानने वाला आपके अंतकरण में जितने वृत्ति है उसको आप जानते हैं सब को जानने वाला एक श्लोकी में कहा गया बुद्धि को जानने वाले कौन है बुद्धि धियो दर्शन किम तत्र अहम बुद्धि को देखने के लिए मैं ही हूँ बुद्धि को जानने वाला अंतकरण में वृत्ति जितने हैं सुख दुखों को भी जानने वाला वृत्ति वृत्ति के अभाव वृत्ति के संधि उसको प्रकाश करने वाला सर्व प्रत्यय साक्षीभूत सारे ज्ञान का साक्षी है प्रत्यय का वृत्ति के साक्षी रूप है चेतनिता चेतन रूप है सबको अपने स्वरूप से प्रतिबिंब युक्त तो करके चेतना दे देता है चेतन वस्तु तो है कि आत्मतत्व है रज्जु है जब तक रज्जु है तब तक सर्प है रज्जु नहीं रखे तो रज्जु को हटा दे सर्प नहीं रहेगा रज्जु नहीं दिखते है, तो सर्प नहीं दिखेगा रज्जु को ढाक दे तो सर्प रज्जू में दिखेगा इसलिए रज्जु की सत्ता सर्प में दिखती है रज्जु का स्फूरण होने पर सर्पस्फुरण होता है रज्जु का स्फूरण जैसे सर्प में है ऐसा आत्मचैतन्य चिद्रूप है उसके संबंध से सारे चेतन लगते चेतयिता सबको चेतन देने वाले अपने स्वरूप चेतन से सबको चेतन बना देता है एक चंद्र आकाश में है उसके सर्व से सारे घड़े में चंद्र दिखते हैं सारे घड़े में चंद्र प्रविष्ट हो जाते हैं चंद्र प्रविष्ट है दिखता है इसलिए प्रविष्ट कह देते प्रविष्ट कुछ नहीं है इसी प्रकार सर्वत्र ईश्वर प्रविष्ट कहा गया तत्वा तद देवा अनुप्रविशत अनुप्रविश्यत ईश्वर जीव कलया प्रविष्ट भगवान ही परमात्मा सब के अंदर प्रविष्ट है प्रवेश में तात्पर्य नहीं है ईश्वर व्यापक है छोटे में प्रवेश परिच्छन का परिच्छन में प्रवेश होगा व्यापक का प्रवेश क्या होगा घड़ा बनाने के बाद घाटे के अंदर आकाश का प्रवेश होगा पहले घड़ा में आकाश नहीं था थोड़ी देर बाद आकाश आ जाएगा घड़ा में बनने के बाद आकाश रहेगा किन्तु तो घड़ा में छेद हो जाएगा तो आकाश भ जाएगा हैं आकाश व्यापक है घड़ा बनाता तो आकाश है ही मकान बनाए तो अंदर आकाश रहेगा हाँ मकान बनाने के बाद उसमें आदमी प्रवेश करते हैं वस्त्र लाते हैं दरियादी बिछाते हैं कुर्सी आदि लाते हैं बैठते हैं ये तो संभव है आकाश को कोई लाकर प्रवेश कराएगा ऐसा नहीं आकाश जैसे सर्वत्र व्याप्त है इसी प्रकार आत्मतत्व सर्वव्यापक सबके अंदर है उसका प्रवेश कुछ नहीं है प्रविष्ट जो होता है वो दिखता है वो सर्वत्र आत्मतत्व दिखने से प्रविष्टवत उपलभ्य थे आत्मा सर्वत्र है जानने के लिए आकाश आदि सृष्टि कह करके उसमें प्रवेश कहा गया प्रवेश नहीं प्रविष्टान्य अप्रविष्टानी तथा ते सुनाते स्वयं चतुर्वगी भागवत भगवान कहते हैं यथा महांति भूतानी भूतेशु उच्चावचे स्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानी तथा तेसु न तेषुअम सारे महांति तिहुताने ने महाभूत है कितने महाभूत दुत है पाँच महाभूत भौतिक पदार्थ में प्रविष्ट है घड़ा में मिट्टी प्रविष्ट है या नहीं जिस मिट्टी से घड़ा बना वो घड़ा में मिट्टी प्रविष्ट है प्रविष्ट है घड़ा बनने के बाद घर में जल रखेंगे तो जल प्रविष्ट होगा इसी प्रकार घड़ा बनने के बाद वो मिट्टी का प्रवेश होता है क्या अप्रविष्ट कैसे हुआ इसलिए अप्रविष्ट नहीं प्रविष्ट नहीं अप्रविष्टानी प्रविष्ट भी और अप्रविष्ट दोनों ही। प्रविष्ट क्यों कहा क्योंकि जो जहां दिखता है वहां प्रविष्ट है जो इस कमरे में दिखते हैं वो सब इसी सभागृह में प्रविष्ट है कोई कहेगा आप नहीं कि अंदर नहीं गए थे कैसे कह आपने को मैंने देखा था अंदर अंदर दिखाता हूँ तो आप कमरे के अंदर प्रविष्ट प्रविष्ट नहीं तो अंदर दिखेगा इसी प्रकार घड़ा में मिट्टी दिखती है तंतु से जो पट्ट बना वो पट्ट में वो तंतु दिखेगा दिखता है दिखता है इसलिए प्रविष्ट कह दिया वास्तव प्रवेश नहीं है क्योंकि तंतु से भिन्न कोई पट नहीं जिस तंतु से पट्ट बनेगा वो पट्ट तंतु से भिन्न है क्या नहीं होने के कारण घड़ा से भिन्न जड़ तो प्रवेश होगा पट्ट से भी नंतु अलग कोई है वो तंतु का प्रवेश कैसे होगा अप्रविष्ट वास्तव तो प्रवेश नहीं है सारे भौतिक पदार्थ में भूत प्रविष्ट क्योंकि दिखते हैं अप्रविष्ट इसलिए क्योंकि भूत तो से अलग भौतिक पदार्थ नहीं है इसी प्रकार भगवान कहते तथा तेसु न हम इसी प्रकार मैं सर्वत्र प्रविष्ट भी हूँ अरे वास्तव विचार देखो तो अप्रविष्ट भी हूँ प्रविष्ट इसलिए तो क्योंकि सर्वत्र में उपलब्ध होता हूँ मेरी उपलब्धी सर्वत्र होती है इसलिए मैं प्रविष्ट और अप्रविष्ट इसलिए मेरे से भिन्न कोई पदार्थ नहीं मैं व्यापक व्यापक का प्रवेश कैसे होगा इसलिए प्रविष्टा ने अप्रविष्टा ने जिसे कहा वास्तव में प्रवेश नहीं है सर्वत्र परमात्मा है सारे प्रत्येक साक्षीभूत चेतता केवल हो केवल अद्वितीय है निर्गुण गुण रही कोई गुण नहीं शुद्ध स्वरूप ही अननेवेण अव्यक्तादीना स्थराता अहमेवात्मा इस रूप से मे सबका है तो सर्व्याप निर्गुण अनेवे स्वरूपेण सर्व से जैसे मैं तथम इद जगद अव्यक्त अव्यक्तमूर्ति से व्याप्त है इसी प्रकार इसी स्वरूप से मैं सबका आत्मा हूँ अव्यक्तादीना स्थापनाता अव्यक्तादी में ये अभ्यक्तादय अभ्यक्ता अभ्यक्ता स्थावर अंताम थे स्थावरता ता आदि नाम अभ्यक्त आदि में हो स्थावर अंत्य में हो रहने वाले पेड़ तृण आदि उनका हमें आत्मा ही थी मैं ही आत्मा मेरे से बिना कोई दूसरे आत्मा है ही नहीं सर्वभूत आत्मा न सारे भूते में अपने को देखता है आत्मा कैसा है निर्विशेषम निर्विशेष कोई विशेष है नहीं में तो वेद होता है किंतु वास्तव उपाधि को छोड़ेंगे तो एक स्वरूप तो है विशेषत्व तो होता है उपाधि के कारण उपाधि ने तो निर्विशेष यही कि सर्वत्र यस्वुपश्यति जो इसे साक्षात्कार करता है अनुपश्यति अनुकाश्चात आचार्य उपदेश के बाद ही ज्ञान होता है इस श्रुति में अनुपस्थिति कहा गया सतम दर्शनात् न बीजिगुपसते बीजू गुस्ा घृणा न करते ऐसे ज्ञान होने से आगे न बीजू गुप्त सतह घृणा नहीं करता है ज्ञान नहीं होने पर अज्ञान अवस्था में भेद बुद्धि होती है अपने से भिन्न जब देखता है देखता है तो कहीं इष्टत्व कहीं अनिष्टत्व कहीं गुण कहीं दोष दृष्टि करता है अपने से भिन्न देखेगा दोष देखेगा तो घृणा होती है जो अपने से भिन्न नहीं देखता है अभेद अभेद है और अपने में कोई दोष हो तो घृणा ने अपने आप घृणा नहीं होती है भिन्न हो दोष हो तो देखे तो घृणा भिन्न नहीं कोई दोष नहीं है कि आत्म तत्व तो है तो घृणा कहाँ करेगा घृणा की है? प्राप्ति है घृणा प्राप्त नहीं घृणा का अभाव प्राप्त है प्राप्त से वह यम घृणा का अभाव प्राप्त है क्या ज्ञानी क्या क्या प्राप्त है घृणा अभाव प्राप्त है उसका अनुवाद किया न तत्व तो तो बीजुक सतह कोई अपूर्व पदार्थ का कथन नहीं है घृणा अभाव तो प्राप्त ही है यदि अद्वैत एकता है अपन से भिन्न कुछ नहीं कहीं दोष कुछ नहीं तो घृणा भाव सत प्राप्त है जो प्राप्त है उसको कथन करना उसको कत अनुवाद अनुवाद शब्द कहीं कहीं भाषांतर संस्कृत में हिंदी कर दिया कत अनुवाद करो एक भाषा में लिखा गया दूसरी भाषा कहते अनुवाद कहते अनुवाद शब्द कहा था अनुपश्चात कथन कह जो कहा गया संस्कृत भाषा में उसको अन्य भाषा में कहो इसका नाम अनुवाद अनुवाद कहते खाली भाषांतर परिवर्तन करना नहीं कोई कुछ कहा आपने फिर उसको कहा तो अनुवाद जो दिखता है अभी दिखता है सबको अब वो कहते अभी सूर्य दिखता सूर्य उदय हो ये अनुवाद है सब लोग देखते सूर्य किरण कहते अभी सूर्य किरण आ गया अभी गर्मी शुरू हो गई कहते अभी गर्मी शुरू गर शुर हो गई अनुवाद है आपको मालूम है गर्मी शुरू हो गई ठंडी बहुत लगी यदि नहीं कहेंगे आपको पता चलेगा कोई नहीं कहेगा तो पता चलेगा क्या सबको ठंडी लगती है फिर कह आज ठंडी लगती है इसको क्या कहेंगे अनुवाद अनुवाद का कथन नहीं कोई कहने के बाद कैसा नहीं ज्ञात का कथन है अनुवाद हमको ज्ञात है उसके लिए कोई कहा उसका नाम अनुवाद जो आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं दिखता है और दोष कहीं नहीं दिखता है वो कहाँ घृणा करेगा घृणा करेगा घृणा का भाव प्राप्त हुआ घृणा का भाव जो प्राप्त है उसको श्रुति कहते न तत्व तो बीजुगुप्त इसको कहते प्राप्त से अनुवाद एम ये प्राप्त का अनुवाद ये क्योंकि प्राप्त के से सर्वा घृणा आत्मनो अन्य दुष्ट पश्य तो घृणा जब होती है कर... कोई करता है कहाँ करता है आत्मनो अन्य दुष्टम पश्यता अपने से अन्य दिखता है और दुष्ट दिखता है अपने से अन्य देखने पर भी घृणा नहीं होती कहें अन्य से दिखता है तो बड़ा प्रिय अपने पुष्प देखा सुगंध उसको सुगंद उठा लेता है बड़े सुगंध लेकर के प्रिय हो तो दुष्ट नहीं तो घृणा नहीं होती और अपने में हो तो घृणा नहीं होती है अपने शरीर में दुर्गंध होता है तो साफ करके उसको रखता है हाथ में पैर में कुछ हो गया तो घृणा नहीं नहीं कि हाथ काट कर कोई फेंक देता है घृणा करके या उसको नहीं देखना ऐसा नहीं अपने शरीर में तो कोई नहीं अपने से भिन्न दिखता है दुष्ट दिखता है तो घृणा होती आत्मानमे अत्यंतम विशुद्ध निरंतर पश्य तो आत्मा आत्मान एव पाठ आत्मानम अत्यंत विशुद्ध निरंतर पश्य तो न घृणा निमित्त अर्थान्तरमस्ती प्राप्त आत्मान एव आत्मा को ही देखता है अत्यंत विशुद्धम आत्मा को ही देखता है आत्मा से भिन्न नहीं देखता है और आत्मा भी अत्यंत शुद्ध है कोई दोष नहीं है अत्यंत विशुद्ध है एक तत्त्व है उसे कोई शुद्ध नहीं शुद्ध रूप जब देखता है निरंतरम पश्यत व्यवधान सर्वत्र तो सर्वव्यापक अपने को जो देखता है ज्ञानी न घृणा निमित्त अर्थांतरम घृणा का निमित्त तो कोई दूसरे वस्तु है ही नहीं किसके लिए घृणा करेगा इसलिए प्राप्तमेव क्या प्राप्त है घृणा प्राप्त है क्या प्राप्त है घृणाभाव प्राप्त है तत्व तो न बीजगुप्त सतहती ये जो प्राप्त है घृणा भाव उसका अनुवाद क्या गया कथन तो किया ज्ञान ऐसे हो जाने पर कहीं भी घृणा नहीं है इसलिए जब किस में घृणा है दोष दृष्टि होती है किसके कारण अज्ञानी के कारण जहाँ दोष दृष्टि करते हैं विचार करो आपके स्वप्न प्रपंच में जितने आपने देखा उसमें आपसे भिन्न क्या क्या पदार्थ था सारे पदार्थ आपके अंदर आपसे भिन्न कुछ भी कोई नहीं आया था कोई नहीं आया था अपना ही एक कल्पित रूप मान करके अन्य में शत्रु मित्र भाव है जितने पदार्थ है आपका शरीर आपके दृश्य जितने सब प्रकाश आए जो कुछ दिखता था सब आपके मन में है उससे भिन्न कुछ नहीं है तो उसमें उसी समय तो होता है इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है बाद में उठने के बाद उसमें सपने में जिस जिसको देखा था किसके साथ झगड़ा किया था उठने के बाद उसके बाद शत्रुता होती है सपने में देखा कोई किसके साथ झगड़ा करा उठने के बाद उसको जाता है के लिए सपने में तुमने मुझे मारा था करके कोई जाता है मारने के लिए न उठने के बाद प्रिया अत्यंत प्रिय है कई सपने में झगड़ा करे कई सपने में झगड़ा करे तो जगने के बाद दोनों में शत्रुता रहती है और सपने में इसे लगता है कुछ है ही नहीं इसी प्रकार जागृत प्रपंच में सारे जो दिखते हैं आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है आत्मे वैदम सर्वम ब्रह्म वैदम श्रुति कहती है सर्वम ब्रह्म एक ही तत्व से भिन्न नहीं है अज्ञान के कारण भेद कल गर, भेद कल्पना करके ये भिन्न है एक दोष है दोष दृष्टि भिन्न बुद्धि अज्ञान के कारण उसके बाद दूसरे में दोष देखना दूसरे में दोष है दूसरा दूस दो दूसरे का दोष है या आप दूसरे को देखना और दूसरे में दोष देखना आपका दोष है बोलो दूसरे को देखना आपका दोष है या गुण है एक अद्वित्य से भिन्न को देखना ही पहला दोष है और दूसरे में फिर दोष देखना और दोष है दूसरे को पास दोष कुछ है उसको दुष्ट कहने के पीछे अपने दोष को देखो भिन्न को देखना और भिन्न में दोष देखना दो दोष है आपके पास उसके पास कुछ दोष है आपको दिखता है और आपके पास दो दोष जो दिखता हो आपसे भिन्न है ही नहीं भिन्न को देखना अरे भिन्न में दोष देखना अंततः है ये दोष भी किस में रहेगा भिन्न जो है भिन्न भी आपसे भी अतिरिक्त नहीं तो दोष भी कहाँ है आपसे भिन्न में नहीं है सब अपना स्वरूप है इसलिए दोष गुण देखना ही दोष है कि वन तेनावना लक्षणं गुण दोष हो गुण दोष दृष्टि दोषो गुण स्तुभ गुण और दोष लक्षण बताया किसको गुण कहना है किसको दोष कहना बहुत कहने के बाद थक गए और क्या बहुत गुण दोष के लक्षण क्या बताएंगे किमवित न बहुना लक्षणम गुण दोष है हो गुण दोष का लक्षण कहने बहुत कहने से क्या होगा एक स्वल्प छोटा लक्षण है उसे सब घट जाएगा क्या है गुण दोष दृष्टि दोष दोष क्या है गुण दोष देखना ही दोष है गुण दोष देखना ही दोष है और गुण क्या है गुणस्तु उभय वर्जनम उभय वर्जितम गुण दोष नहीं देखना ही गुण है और गुण दोष देखना ही दोष है दोष किसको कहेंगे दोष के लक्षण बहुत करते करते थक गए गुण किसको कहेंगे गुण भी बहुत कहा तो भी सारे पदार्थ का संग्रह नहीं होता है सारे पदार्थ का संग्रह करने के लक्षण कर दिया अंत में दोष का लक्षण क्या है गुण दोष दृष्टि दोष गुण दोष दृष्टित्व दोष सामान्य लक्षण दोष का लक्षण गुण दोष दृष्टि दृष्टि में दर्शन गुण दोष देखना ही दोष है और गुण क्या है उभय वर्जितम उभय वर्जित तो गुण दोष देना ही देखना ही गुण है, है। इसलिए क्या करना चाहिए दोष देखना है गुण देखना पहले तो दोष दृष्टि छोड़ दे फिर बाद में गुण दृष्टि छोड़ दे पहले दोष दृष्टि छोड़े गुण दृष्टि करे। तो दोष दृष्टि नहीं तो नहीं जाती है दोष दृष्टि छोड़ देने पर फिर गुण दृष्टि अपने स्वरूप देखे ना तो कहीं दोष है ना तो कहीं गुण है स्वप्न पदार्थ में जितने पदार्थ दिखते हैं गुणा नहीं दोष नहीं झूठे पदार्थ में झूठे पदार्थ में गुण दोष आरोप करना जिस प्रकार मरु में जल दिखता है वो जला अच्छा जल है खराब जल उसमें विवाद झगड़ा वो तो पानी पिएगा या नहीं पिएंगे दोनों झगड़ा करते वो पानी सामने जाएंगे नहीं जाएंगे जल है ही नहीं उसके पर दोष गुण विचार करना मूर्खता है इसलिए गुण दोष दृष्टि दोष गुणस्तुय वर्जितम दुण दोष रहित तो हो जाना यही है गुण दोष आत्मज्ञानी कृष्ण में घृणा नहीं करता है और जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसका भी ऐसे अभ्यास करना है अपने से भिन्न कुछ नहीं है सपन प्रपंच जैसे श्रुति का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म है तो कहीं भी कुछ गुण दोष देखने का नहीं अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ओम पू मद पूर्ण मिधम पूर्णा